नहीं है जो स्कूल कॉलेज में भी नहीं गए हैं आपकी नाड़ी अगर पकड़ ली तो बता देंगे सात दिन पहले से क्या क्या खा रहे हैं आप और ज्यादा दूर नहीं है इसी जयपुर शहर में इसी जयपुर शहर में उनका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है वो सिर्फ नाड़ी पकड़ते हैं मैं गया हूं दो बार वो सात दिन पहले का मुझे बता दिया पिछले रविवार को ये खाया सोमवार को ये खाया मंगल को ये खाया बुध को ये खाया ये भाई कौन सा विज्ञान है ये तो दुनिया से करोड़ों रुपए खर्च करके लाई गई मशीनें नहीं बता पाती कि हफ्ते भर पहले हमने क्या खाया था और नाड़ी पकड़ के सारा का सारा डायग्नोस कर लेना कि आपको यही है और वही निकले ये तो कुछ अद्भुत है कोई सामान्य विद्या नहीं है भाई मैंने ऐसे तमाम वैद्यों को देखा है जो नाड़ी पकड़ के बताते हैं कि आपको ट्यूमर है गर्भाशय में है यहां है यहां है और हम जब आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में परीक्षण कराते हैं वही निकलता है एक वैद्य तो मैंने ऐसे भी देखे हैं केरल में कोटकला में वो साइज बता देते हैं इस साइज का है नाड़ी पकड़ी और बता दिया इस साइज का है और वही निकलता है इसका माने भारतीय विद्या में कोई दम है और वो दम अगर हमको दिखाई दे जाए तो आत्मविश्वास हमारा लौट आएगा और और हमारी हीन हीन भावना कुछ कम हो जाएगी और हीन भावना कम हो जाए तो हम शायद दुनिया जीत लेंगे गोस्वामी तुलसीदास ने एक बहुत अच्छी बात कही है मन के हारे हार है मन के जीते जीत जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया आप मन से हारना बंद कर दो बहुत कुछ जीतने के लिए इस देश में एक ताजा उदाहरण देता हूं आजकल भारत में खराब बीमारी घुस गई है चिकन गुनिया। लाखों लोग प्रभावित हैं। मैं छ महीने से गांव गांव घूम के उसका इलाज कर रहा हूं और आपको सुनकर ताजुब होगा ज्यादा लोगों को इलाज में मैं एक ही बात बताता हूं तुलसी का काढ़ा पी लो नीम की गिलोय होती है ना उसको भी उसमें डाल लो थोड़ा सूट डाल लो थोड़ी छोटी पीपर डाल लो बस ये चार पांच चीज है और थोड़ा गुड़ डाल लो क्योंकि ये कड़वा इतना है कि पी नहीं पाओगे इतने मात्र से तीन खुराक में बीमारी ठीक हो रही है और जो एलोपैथी से कर रहे हैं ना वोवेरॉन के तीन तीन इंजेक्शन ठोक दो डाइक्लोफेनिक दे दो और पैरासीटामोल भी दे दो जो तुम्हारे पास है सब दे दो बीस बीस दिन से बिस्तर में पड़े तड़प रहे बीस बीस दिन अभी आज मैं आया भीलवाड़ा से और आने का देरी का कारण भी यही है कि वहां एक लाख लोग चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। वहां डॉक्टर आते हैं राजीव भाई जरा बताओ ना मैंने कहा अपना इंजेक्शन खुद क्यों नहीं ठोक लेते कहते हमें मालूम है इसके साइड इफेक्ट क्या हैं? तो पेशेंट को क्यों नहीं बताते इतने हराम तुम्हें मालूम है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है वोवेरॉन लगाएंगे तो क्या होने वाला है मुंह में छाले हो जाएंगे गले में छाले हो जाएंगे अल्सर भी हो सकता है तुम जानते हो फिर पेशेंट को क्यों नहीं बताते ये हरामखोरी तुम में कहां से आ गई अपने को इंजेक्शन ठोकोगे नहीं उसको ठोकते जाओ ठोकते जाओ तुम्हें मालूम नहीं ये ठीक नहीं होगा फिर पैरासिटामोल देते जाओ देते जाओ, जीन के इंजेक्शन लगाते जाओ और दुर्भाग्य से एलोपैथी ने ये सब नाम 20 साल पहले बैन कर दिए वो कहते हैं डाइक्लोफेनिक खराब है पैरासीटामोल तो और भी खराब है नोवल तो उन्नीस से बैन है यूरोप में और अमेरिका में वही इंजेक्शन यहां ठोकर लगातार लगातार